अष्टावक्र महागीता नंबर महा फिफ्टी सिक्स। पहला प्रश्न बड़ी जहमतें उठाई तेरी बंदगी के पीछे मेरी हर खुशी मिठी है तेरी हर खुशी के पीछे मैं कहां कहां न भटका तेरी बंदगी के पीछे अब आगे मैं क्या करूं यह बताने की अनुकंपा करें करने में भटकन है फिर पूछते हो आगे क्या करूं तो मतलब हुआ अभी भटकने से मन भरा नहीं करना ही भटकाओ है साक्षी बनो करता न रहो तो फिर मेरे पास आके भी कहीं पहुंचे नहीं फिर भटकोगे किया कि भटके कर्म में भटकन है करता होने में भटकन है लेकिन मन बिना किए नहीं मानता वो कहता आप कुछ बताएं क्या करें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 प्रार्थना तो कमल जैसी कोमल है जहमते प्रार्थना में तो फिर स्वर्ग कहां होगा फिर सुख कहां होगा फिर आनंद कहां होगा नहीं ये बंदगी के कष्ट नहीं है जो तुमने झेले तुमने बंदगी के नाम से झेले हों ये हो सकता है लेकिन ये कष्ट अहंकार के ही हैं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 हर बच्चा चाहता है बताना कि मैं तुमसे बड़ा हूं रस लेना चाहता है इसमें कि मैं भी बड़ा हूं मैं छोटा नहीं हूं छोटे में निश्चित ही दुख है कहां का सुख बता रहे हो तुम बच्चे को हर चीज पे निर्भर रहना पड़ता है मिठाई मांगनी तो मांगनी आइसक्रीम चाहिए तो मांगनी और मांगे आइसक्रीम मिलती कहां हजार उपदेश मिलते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 किससे कह रहे हो मेरे सामने कह रहे हो कि बड़ा आनंद आया उथड़ा झिझके क्योंकि ऐसा तो सभी यात्री कहते हैं लौट के कि बड़ा आनंद आया हज यात्री से पूछोग बड़ा आनंद आया बातों में मत पड़ जाना ये तो यात्री ये कह रहा है कि अब अपनी तो कट ही गई दूसरों की भी कटवा दो अब यात्री ये कह रहा है कि कट तो गई अब और स्वीकार करना कि वहां दुख पाया और बने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 कि सारनाथ कि बुद्ध गया जाने की जरूरत है बंदगी करनी हो तो यही नमन हो जाए बंदगी तो झुकने का नाम है जहां झुक गए बंदगी हो गई तुम जहां झुके वहीं परमात्मा मौजूद हो जाता तुम्हारे झुकने में मौजूद हो जाता उसको खोजने कहां जाओगे कुछ पता ठिकाना मालूम है जाओगे कहां जहां भी जाओगे तुम तुम ही रहोगे अगर झुकना था तो यहीं झुक जाते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 करो ही मत और ध्यान रखना फर्क क्या करते हैं साधारण आलसी और आलसी शिरोमणी में साधारण आलसी करता तो नहीं कर्म तो नहीं करता पड़ा रहता बिस्तर पर लेकिन कर्म की योजनाएं बनाता है आलसी शिरोमणी करता है बहुत कुछ जो परमात्मा करवाता है लेकिन कर्ता का भाव नहीं ना कोई कर्म की योजना है जो करवाली अक्षण में कर देता है फिर बैठ गया जब आज्ञा आ गई कर देता है जब आज्ञा ना आई तब विश्राम करता है साधारण आलसी कर्म छोड़ देता है और करता छोड़ देता है जो वही है आलसी श्रोमणी तुम आलस्य के परम शिखर को छू लो बस मेरी शिक्षा भी यही है दूसरा प्रश्न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 शांत लोग देखें शांत लोग भी देखें, लेकिन कुछ कुछ शांत ये तुम क्या बात कर रहे हो ये तो ऐसा हुआ कि पानी हमने गर्म किया और 50 डिग्री पर कुछ कुछ पानी भाप होने लगा और कुछ कुछ पानी पानी रहा ऐसा नहीं होता 100 डिग्री पर जब भाप बनना शुरू होता है 100 डिग्री पर ऐसा नहीं कि 50 डिग्री पर थोड़ा बना फिर साठ डिग्री पर थोड़ा बना फिर सत्तर डिग्री पर थोड़ा बना ऐसा नहीं होता छलांग विकास नहीं है सीढ़ियां नहीं है रूपांतरण है क्रांति है जिस दिन यह समझ में आ जाए कि मैं बिल्कुल अंधेरा बिल्कुल असच सुख घड़ी करीब आई यह साधक की तैयारी है इससे गबड़ाना मत इससे घबड़ाहट होती स्वाभावता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 पल दोपल बैठ संतप्त मन को थोड़ा सा बांट लें श्वासों के गांव में छाए हुए यादों के कोहरे को आपसी मिलापों से आओ हम छांट लें भूले अनुबंधों को बिखरे संबंधों को आंसू के धागों में फिर से हम गांठ लें वीरानी पलकों में सपनों का दर्प कहा उजले से जीवन में मधुमासी पर्व कहां पता नहीं फिर हम मिलें या न मिलें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 निशय ने घोषणा की सौ वर्ष पहले कि ईश्वर मर गया और मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन निश्चय यह ना समझ पाया कि आदमी को कोई ना कोई बहाना चाहिए अगर ईश्वर न हो तो आदमी ईश्वर गढ़ेगा आदमी झूठा ईश्वर बना लेगा अगर ईश्वर ना हो लेकिन बिना ईश्वर के कैसे रहेगा बहुत कठिन हो जाएगा खुद निशसे न रह सका वो आखिर आखिर में पागल हो गया बात तो उसने कह दी किसी विचार के गहरे क्षण में कि ईश्वर मर चुका और आदमी स्वतंत्र लेकिन स्वतंत्र होने की क्षमता तो चाहिए सत्य को झेलने की क्षमता तो चाहिए निशसे बुद्ध ना हो सका पागल हो गया प्रबुद्ध होना तो दूर प्रक्षिप्त हुआ विक्षुब्ध हुआ पागल हुआ क्या था उसके पागलपन का कारण बिना सहारे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 किसी गहराई में तुम्हें भी एहसास तो होता है साफ साफ पकड़ना बैठती हो धुंधला धुंधला है सब कुहासा छाया है बहुत रोशनी नहीं है भीतर अंधेरा है अंधेरे में टटोलते हो लेकिन लगता है कि सच प्रेम भी हो सकता है नहीं तो इस प्रेम को झूठ कैसे कहोगे अगर किसी समाज में सब सिक्के झूठ हों और असली सिक्का होता ही ना हो तो झूठे सिक्कों को झूठा कैसे कहोगे झूठा कहने के लिए असली चाहिए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 मुक्त ही तुम मरोगे बीच में तुमने बंधन का एक स्वप्न देखा ऐसा समझो कि रात तुम सोए और तुमने सपना देखा कि तुम पकड़ लिए गए तस्करी में पकड़ लिए गए मिसाक के अंतर्गत जेल में बंद कर दिए गए हथकड़ियां डल गई अब तुम बड़े घबड़ाने लगे रात नींद में क्या क्या होगा क्या नहीं हुआ कैसे बाहर निकलेंगे और सुबह नींद खुली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 एक आदमी ने शराब पी ली वह अपने घर आया लेकिन शराब के नशे में समझ ना पाया कि अपना घर उसने दरवाजा खटखटाया उसकी मां ने दरवाजा खोला उसने अपनी मां से पूछा कि हे बूढ़ी मां क्या तू मुझे बता सकती है कि मैं कौन हूं मेरा घर कहां है क्योंकि मैं घर भूल गया हूं मैंने नशा कर लिया वह मां हंसने लिखी उसने कहा पागल किससे तू पता पूछ रहा है यह तेरा घर है उस शराब में बेहोश आदमी ने आंखें मील के फिर से देखा उसने कहा कि नहीं यह घर मेरा नहीं मेरा घर है जरूर कहीं आसपास ही है ज्यादा दूर भी नहीं मुझे मेरे घर पहुंचा दो मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए लोग कहने लगे तू पागल हुआ है यह तेरा घर है यह तेरी मां खड़ी वो रोने लगा वो कहने लगा कि मुझे इस तरह उलझाओ मत मेरी मां राह देखती होगी रात हुई जा रही देर हुई जा रही वो बड़ी तरफती होगी मुझे मेरे घर पहुंचा दो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 क्षण जागो इसलिए कहता हूं मैं तो सन्यास देते ही तुम्हें तत्काल मुक्त कर देता हूं फिर अगर तुम कंजूस हो तुम्हारी मर्जी बड़े कृपण लोग हैं मुक्ति तक में कृपण देने की तो बात दूर यहां मैं कह रहा हूं ले लो पूरा वो कहते हैं कि खट्टा कैसे लें, धीरे धीरे लेंगे थोड़ा थोड़ा दें इतना ज्यादा मत दें तुम देने में तो कंजूस हो ही गए हो लेने में भी कंजूस हो गए हो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 कोई चादर नहीं ना पतली ना मोटी तुम बिल्कुल उघाड़े बैठे हो तुम बिल्कुल नग्न हो दिगंबर कोई चादर वगैरह नहीं आत्मा पर कैसी चादर कबीर ने कहा है ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया खूब जतन कर ओढ़ी चदरिया मैं तुमसे कहता हूं कि ज्यों के त्यों इसलिए धर दी क्योंकि चादर है ही नहीं होती तो ज्यों की त्यों कैसे धरते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 जीण सीण भी होती और कबीर कहते हैं ज्यों की त्यों धरती ने चादरिया खूब जतन कर ओढ़ी रहे चादर है ही नहीं इसलिए ज्यों की त्यों थी और चादर होती तो तुम लाख जतन से ओढ़ो गड़बड़ हो ही जाएगी है ही नहीं तो फिर मैं तुमसे कहता हूं चादर नहीं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 न्यूट्रॉन का पता नहीं चलता तो हाइड्रोजन का पता नहीं चला और हाइड्रोजन का पता नहीं चला तो पानी का पता नहीं चला मामला तो सब गड़बड़ हो गया ये तो ऐसे हुआ कि मैं स्टेशन पे आऊं और तुमसे पूछूं कि श्री रजनीश आश्रम कहां है और तुम कहो कि गोरेगांव पार्क में हमें तुमसे पूछूं गोरेगांव पार्क कहां है और तुम कहो कि ब्लू डायमंड के पास में पूछू ब्लू डायमंड कहां तुम कहो इसका कुछ पता नहीं तो मामला क्या हुआ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 ये सारा विराट अनजान है अपरिचित है अज्ञात है अज्ञे है यहां जानना ब्रह्म है ज्ञान के भ्रम से तुम मुक्त हो जाओ यह मेरी चेष्टा है और तुम कहते हो कि आपको सुनकर मजा आ जाता जान लिया ऐसा लगता जान लिया आई मुट्ठी में बात बस यही चूक गए तुम धुएं पकड़ रहे हो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 तुमने ही बता दिया कि अशोक का पृक्ष तुम्हें तख्ती लगा दी तुम्हें पढ़ ली वृक्ष को भी तुम अभी तक नहीं समझा पाएगे तुम अशोक तुम जानते क्या हो काम चलाओ बातें ऊपरी ऊपरी लेबल चिपका दिए, ज्ञान यहां कहीं भी नहीं ना तो शास्त्रों में ज्ञान है ना वैज्ञानिकों के पास ज्ञान है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 और कोई ज्ञानी आ गए उन्होंने उत्तर दे दिया मैं तू वह यह वास्तविक भेद नहीं है शाब्दिक रुचि या स्थिति विशेष में इनके द्वारा परमात्मा को पुकारा जाता है अभी तो उत्तर है यह कोई प्रश्न नहीं है अगर यह उत्तर तुम्हें मिल गया है तो तुम यहां किस लिए हो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 तो तो तुम परमात्मा के सामने उपस्थित हो जाते तो तो मंदिर का द्वार खुल जाता इन शाब्दिक समझदारियों में मतुल छो मैं तू वह यह वास्तविक भेद नहीं कहा किसने की यह वास्तविक भेद हैं तुम सोचते हो कोई भेद वास्तविक होते हैं भेद मात्र अवास्तविक हैं तुमको ये ख्याल किसने दे दिया कि भेद वास्तविक भी होते हैं और तुम कहते हो कि मैं तुम ये साब्दिक भेद हैं ये शब्द ही हैं स्वभावतः भेद साब्दिक होंगे तुम समझा किसको रहे हो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 लेकिन अहंकार रास्ते खोजता नए नए रास्ते खोजता, था किसी भी तरह से अहंकार अपने को प्रति करना चाहता है कि मैं कुछ हूं विशिष्ट हूं और वही विशिष्टता तुम्हारा काराग्रह है